की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम स्तंभ के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी प्रिय पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्र दूसरा पत्र जिसका शीर्षक है शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया अपने पहले पन्ने में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है इस किताब में चट्टान पहाड़ घाटिया नदिया समुद्र ज्वालामुखी और हर एक चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें, तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानिया मिल सकती हैं। इसकी पत्थर की पृष्ठों में हम जो कहानियाँ पढ़ेंगे वे परियों की कहानियों से काफी सुंदर होंगी। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने जमाने का हाल मालूम हो जाएगा जबकि हमारी दुनिया में कोई जानवर या आदमी न था जो जो हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी तादाद कैसे बढ़ती गई। उनके बाद आदमी आए लेकिन वे उन आदमियों की तरह न थे जिन्हें हम आज देखते हैं वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत कम फर्क था धीरे धीरे उन्हें तजुर्बा हुआ और उनमें सोचने की ताकत आई इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया यह असली ताकत थी जिसने उन्हें बड़े से बड़े और भयानक से भयानक जानवरों से ज्यादा बलवान बना दिया तुम देखती हो कि एक छोटा सा आदमी एक बड़े हाथी के सिर पर बैठकर उससे जो चाहता है करा लेता है हाथी बड़े डिलडोल का जानवर है और उस महावत से कहीं ज्यादा बलवान है जो उसकी गर्दन पर सवार है लेकिन महावत में सोचने की ताकत है और इसी, इसी की, की बदौलत, बदौलत वह मालिक है, है, है और, और हाथी उसका नौकर जो जो आदमी में सोचने की ताकत, ताकत, ताकत बढ़ती, बढ़ती गई, उसकी सूझबूझ भी बढ़ती गई। उसने बहुत सी बातें बाते बाते सोच निकाली आग जलाना जमीन जोच खाने के लिए चीजें पैदा करना कपड़ा बनाना और पहनना और रहने के लिए घर बनाना ये सारी बातें उसे मालूम हो गई, बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बने शहर बनने से पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। तब तक उन्हें जमीन से खाने की चीजें पैदा करने का तरीका मालूम नहीं था न उनके पास चावल था न गेहूं, जिससे रोटियां बनती थी न तो तरकारियां थी और ना दूसरी चीजें जो हम आज खाते हैं। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हैं मगर ज्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे जो जो शहर बनते गए लोग तरह तरह की सुंदर कलाए सीखते गए उन्होंने लिखना भी सीखा लेकिन बहुत दिनों तक लिखने का कागज न था और लोग भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखते थे आज भी पुस्तकालयों में तुम्हें समूची किताबें मिलेंगी जो उसी पुराने जमाने में भोजपत्रों पर लिखी गई थी तब कागज बना और लिखने में आसानी हो गई। लेकिन छापे खाने न थे और आजकल की भांति किताबें हजारों की तादाद में नहीं छप सकती थी कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत के साथ हाथ से उसकी नकल की जाती थी ऐसी दशा में किताबें बहुत न थी तुम किसी किताब बेचने वाली की दुकान पर जाकर चटपट किताब न खरीद सकती तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती और उसमें बहुत समय लगता लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर होते थे और आज भी पुस्तकालयों में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो हाथ से बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत फारसी और उर्दू की किताबें मिलती हैं। अक्सर नकल करने वाले पृष्ठों के किनारे पर सुंदर बेल बूटे बना दिया करते थे शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी जो लोग एक मुल्क में आसपास रहते थे उनका एक दूसरे से मेलजोल हो जाना स्वाभाविक था वे समझने लगे कि हम दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़कर हैं और बेवकूफ़ी से उनसे लड़ने लगे उनकी समझ में यह बात ना आई और आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रही की लड़ने और एक दूसरे की जान लेने से बढ़कर बेवकूफी की बात और कोई नहीं हो सकती इससे किसी को फायदा नहीं होता जिस जमाने में शहर और मुल्क बने उसकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी कभी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं हैं। हाँ दूसरी चीजों से हमें मदद मिलती है पुराने जमाने के राजे महाराजे अपने समय का हाल पत्थरों के टुकड़ों और खम्भों पर लिखवा दिया करते थे किताबें बहुत दिन तक नहीं चल सकती उनका कागज बिगड़ जाता है और उसे कीड़े खा जाते हैं लेकिन पत्थर बहुत दिन चलता है शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाड देखी है कई सौ साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था उसने उस खम्बे पर अपना एक आदेश खुदवा दिया है अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हैं। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगेगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वालों ने किए थे उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातिया बसती थी तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार जमाने का हाल भी मालूम होगा जब रामायण और महाभारत लिखे गए, गए और हिंदुस्तान बलवान तथा धनवान देश था आज हमारा मुल्क बहुत गरीब है और एक विदेशी जाति हमारे ऊपर कर रही है। हम अपने ही मुल्क में आजाद नहीं हैं और जो कुछ करना चाहें नहीं कर सकते लेकिन यह हाल हमेशा नहीं था और अगर हम पूरी कोशिश करें तो शायद हमारा देश फिर आजाद हो जाए जिससे हम गरीबों की दशा सुधार सके और हिंदुस्तान में रहना उतना ही आरामदेह हो जाए जितना कि आज यूरोप के कुछ देशों में है मैं अपने अगले खत में संसार की मनोहर कहानी शुरू से लिखना आरंभ करूंगा। अभी आप सुन रहे थे पिता के पत्र पुत्री के नाम वाचक स्वर भारती परिमल